नमस्कार मैं अर्चना चाउजी आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपको सुना रही हूं मालती जोशी की लिखी कहानी शीर्षक है आखिरी शर्त दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में दीदी हाफते हुए घर में दाखिल हुई और छूटते ही बोली जरा जल्दी से तैयार तो हो जा सराफे तक चलना है इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठकर अपनी सांस तो सीधी कर लो झपताल में चल रही है मैंने कहा चलने दो दीदी बोली अब दो महीने तक मेरे पास इस मरी सांस के नखरे उठाने का समय नहीं है अरे इतनी कम मोहलत दी है उन लोगों ने कि मेरा तो सोचकर ही दम निकला जा रहा है पता नहीं कैसे क्या होगा अब देखो ना परसों फलदान है और अब तक दूल्हे की अंगूठी का पता नहीं है पहली मत बुझाओ दीदी मैंने उनकी मेल ट्रेन को बीच में ही रोककर पूछा ये तुम किसकी शादी की बात कर रही हो लो और सुनो दीदी ने तुनक कर कहा मेरे कोई दस पांच लड़कियां हैं मैं तो अवाक रह गई बड़ी देर बाद मेरी आवाज फूटी दीदी क्या तुम सचमुच मधु की शादी कर रही हो क्यों तुम्हें इतना ताजुब क्यों हो रहा है दीदी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा मधु अब दूध पीती बच्ची तो नहीं रही इस उम्र में तो मैं मधु की मां बन गई थी तभी तो तभी तो चालीस की होते होते सास बनने जा रही हो मैंने कहा खैर तुम अपनी बात रहने दो तुम मधु की तरह स्कॉलर नहीं थी तुम्हारे सामने कोई कैरियर नहीं था लेकिन जरा अपनी बेटी के बारे में तो सोचो, उसकी प्रीलिम्स की की परीक्षा सिर पर है, इस हंगामे के बीच लड़की क्या खाक दी -दी, लड़की क्या पढ़ पाएगी? दीदी, तुम्हारी आईएएस तैयारी कर रही है तुमने क्या इसे मामूली बी एम का इम्तिहान समझ लिया है? अरे भाड़ में गया तुम्हारा आईएएस, तुम ही लोगों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। अरे वाह तुम्हारी गोल्ड मेडलेस बिटिया हौसला अब भी गुना हो गया। हर साल बेचारी मेरिट लाती रही है। ऐसी जहीन लड़की आईएएस बनेगी तो और कौन बनेगा हम तो बड़ी आशा लगाए थे कि अपने परिवार में भी कोई कलेक्टर बनेगी मैंने दीदी को कहा और उस कलेक्टर के लिए हम कमिश्नर दूल्हा कहा से लाएंगे यह भी सोचा है दीदी फिर गुस्साई तो क्या सिर्फ इसलिए तुम अपनी ब्रिलियंट लड़की का कैरियर चौपट कर दोगी यह तो अन्याय है दीदी मैं फिर अपनी बात पर अड़िक थी अन्याय नहीं समझदारी है एक बार कैरियर बन जाने पर क्या ये लड़कियां हाथ आती हैं तब इनके पर निकल आते हैं दीदी फिर भी गुस्से में थी लेकिन दीदी मैंने अपनी बात बीच में रोक दी अब लेक्चर ही झाड़ती रहोगी या उठोगी भी सारा मूड चौपट कर दिया यह तो हुआ नहीं कि बधाई दे देती घर वर के बारे में पूछताछ कर लेती बस अपना ज्ञान बघारने बैठ गई छोटी बहनों का यही तो करते हुए होता है एक मैं ही पागल थी जो धूप में भागी भागी यहां आई थी भाषण सुनने दीदी के तेवर देख मैंने चुपचाप अपना आक्रोश गटक लिया और कपड़े बदलने लग गई मुश्किल से दस मिनट लगे होंगे लेकिन सड़क पर आने के बाद ध्यान आया कि दीदी का पारा अभी उतरा नहीं वैसे उन्हें उड़न छू गया घंटे भर से वे जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी एक बार जो शुरू हुई तो बस बोलती ही चली गई होने वाले दामाद की पूरी वंशावली मुझे सुना गई फिर बड़े मनोयोग से उन्होंने यह बताया कि कितनी खोजबीन के बाद यह हीरा उनके हाथ लगा है मधु ने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे नहीं तो इतनी बड़ी जगह की तो वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे कैसे कैसे धनी मानी लोग रिश्ते की आस लगाए बैठे थे ढेर सा दान दहेज हर कहीं से मिल रहा था पर लड़के ने मधु को देखा और बस सारे फोटो वापस कर दिए यह दामाद प्रसंग पूरे रास्ते चलता रहा प्रशंसा के लिए दीदी को जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे पर मेरा मन पूरे समय मधुमे अटका रहा बेचारी लड़की भविष्य को लेकर उसने कैसे कैसे सपने बुने थे सब धरे रह गए हम लोगों ने भी उसके लिए बड़ी ऊंची कल्पनाएं की थी पर सब व्यस्त हो गई अपनी पुश्तैनी दुकान से दीदी ने हीरे जैसे दामाद के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी एक बड़ी सी चांदी की ट्रे भी खरीदी गई मधु का सेट तो बनकर तैयारी था उसकी सास के लिए तीन तोले के मंगलसूत्र का ऑर्डर दिया गया दुकान से उतरते हुए दीदी अंदाज़ में बोली, सास पितारा ऐसा भेजूंगी कि देखना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दीदी उस समय उत्साह की मूर्ति बनी हुई थी शादी का जैसे उन पर नशा सा चढ़ गया था उनका बस चलता तो शायद उस दिन पूरा बाजार ही खरीद लेती जब पर्स में सिर्फ किराए के लायक पैसे बच रहे तभी उन्होंने अपनी खरीदारी बंद की इतनी जोखिम के साथ उन्हें घर अकेले भेजने का साहस नहीं हुआ मेरा। मैं भी साथ होली मधु से मिलने का भी मन हो रहा था। जब हम पहुंचे घर एकदम सुनसान था मधु के रहते घर में इतना सन्नाटा आश्चर्य था 24 घंटे चीखता ट्रांजिस्टर और उसके सुर में सुर मिलाकर गाती मधु ये तो दीदी के घर के स्थायी प्रतीक थे मैंने पूछा मधु घर में नहीं अरे अपने कमरे में होगी दीदी ने बताया और फिर एकदम याचना भदेश्वर में कहने लगी, देख, तेरे हाथ जोड़ती कुसुम। उसके पास जाकर कुछ ऐसी वैसी बात मत करना वह पहले ही मुंह फुलाए बैठी है अब तुम उसके गुस्से को हवा मत देना अपन साधारण लोग है बहुत ऊंचे सपने देखना हमें शोभा नहीं देता दीदी सपने देखने पर तो तुम प्रतिबंध नहीं लगा सकती बाकी तुम अपने मन की कर ही रही हो मैंने जवाब दिया सपनों से जिंदगी नहीं चलती रे, क्या सभी सपने पूरे हो जाते हैं अब इसी को लो हर साल इतने लोग परीक्षा देते हैं क्या सभी पास हो जाते हैं फिर उसी आशा में उम्र बढ़ाने से क्या फायदा इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज थोड़े ही मिलता है दीदी ने अपनी बात के समर्थन में कहा दीदी की बात में कोई खास वजन नहीं था पर उनके स्वर का गीलापन मुझे छू गया उन्हें आश्वस्त करके ही मैंने मधु के कमरे में पांव दिया अपनी मेज के पास गुमसुम बैठी मधु सुनी आंखों से खिड़की के पार देख रही थी सामने फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास खुला पड़ा था उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे हेलो हनी मैंने उसे बाहों में भर कर कहा तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली चुपके चुपके कर लिया हमें हवा भी नहीं लगने दी उत्तर में मधु ने दो बूंद आंसू टपका दिए बस। धत पगली, ऐसे रोते हैं कहीं मैंने उसे पुचकारते हुए कहा पर मन न जाने कैसा हो आया मैं मधु के कमरे से निकल आई दीदी मधु तो रो रही है मैंने दीदी के पास बैठते हुए कहा शादी की बात सुनकर सभी लड़कियां रोती है दीदी ने निर्लिप्त भाव से मुझे अरमान मन में रह गया था अम्मा बाबू जी ने कहा था की तुम्हे बी ए करा देंगे तो हम लड़का कहां से लाएंगे आज वही अन्याय तुम अपनी बिटिया के साथ कर रही हो पीढ़िया बदल गई पर हमारी मान्यता वही की वही है हम उन्हें अम्मा बाबूजी कहते थे बच्चे हमें मम्मी पापा कहते हैं बस इतना ही फर्क आया है बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है मेरा था। वैसा का वैसा का कहा है मेरी लड़की डबल ए में है मैंने जो सहा है उसका दसवां हिस्सा भी मैंने उसके हिस्से में नहीं आने दिया और फिर जैसे अतीत में खोते हुए दीदी बोली उस समय मैं क्यों रोई थी जानती हो सगाई के बाद मेरा गाना बजाना छुड़वा दिया गया था मेरी सास इसके लिए खास हिदायत देके गई थी जब तक वह जीती रही मुझे कभी गुनगुनाने भी न दिया अब तो खैर मेरी आवाज ही मर गई है इसीलिए मैंने मधु को कभी नहीं टोका उसकी दादी गालियां निकालती रही पापा तो हमेशा ही बरसते रहे पर मैं हमेशा उसका बचाव करती रही मेरा गला घोट दिया कोई बात नहीं पर लड़की पर यह अन्याय नहीं होने दूंगी मैंने तो मधु की सास से साफ साफ कह दिया है मैं पिछली पीढ़ी की थी इसलिए मन मारकर भी जी गई मेरी लड़की से यह ना हो सकेगा मैं दीदी का तमतमाया चेहरा देखती रह गई वक्त ने उनके घाव भर दिए थे पर टीस अब भी बाकी थी प्रसंग छिड़ते ही उनकी वह पीड़ा सतह पर आ गई थी मुझे चुप देखकर ममता भरे स्वर में दीदी बोली तुझे मधु की पढ़ाई की चिंता हो रही है ना देख भाग्य में विद्या होगी तो पढ़ ही लेगी वैसे वे लोग बड़े समझदार हैं अब रहने भी दो दीदी शादी के बाद पढ़ना क्या होता है मुझसे पूछो। सारा घर जैसे आप पर पहरा देता है एहसान जताता है और अगर बदकिस्मती से कहीं फेल हो गए तो बस सारी जिंदगी ताने सुनते ही बीतती है मैंने फिर भी दीदी का विरोध किया दीदी के घर से लौटते हुए मन बेहद उदास था उनकी मौन व्यथा का एक, एक साक्षात्कार हो जाने से मैं चौक गई थी अनजाने ही मेरे अपने भी कुछ घाव हरे हो गए थे और इन सब से ऊपर था मधु का आंसू भीगा चेहरा जो किसी तरह आंखों से हटता ही न था सच अगर हमें अपने बच्चों के पंख कुतरने ही होते हैं तो पहले हम उन्हें आकांक्षाओं का अवकाश देते ही क्यों है घर में प्रवेश करते हुए डर रही थी मैं कि सबके मुंह फूले मिलेंगे। पड़ोस से चाबी ले अच्छा लेकिन घर में मौसम खुशगवार था वातावरण से प्रसन्नता की महकारी थी चलते समय दीदी ने जबरदस्ती एक मिठाई का पैकेट थमा दिया था मिठाई और मधु की शादी की खुशखबरी एक साथ पाकर जनता और भी खुश हो गई आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी भी मेरे सामने काजू की बर्फी का डिब्बा खोलकर खड़े हो गए लो श्रीमती जी तुम भी हमारी ओर से मुंह मिठा करो तुम्हारी बेटिया भी झंडे गाड़ कराई है अच्छा मैंने खुशी से डगमगाते हुए पूछा क्या हुआ ओ मम्मी आई एम सो हैपी मेरी छोड़सी कन्या मेरे गले से झूल गई अरे पहले मुझे बताओ तो कुछ तुम्हारी बिटिया को मद्रास कला केंद्र की स्कॉलरशिप मिली है मेरे पति देव बोले किस लिए मैंने पूछा के क्या क्या कहते हैं उसे हाँ गहन प्रशिक्षण के लिए एक्सटेंसिव स्टडी इन भरतनाट्यम अब हमारी लाड़ो तीन साल तक मद्रास में रहकर बड़े बड़े महारथियों से प्रशिक्षण प्राप्त करेगी ओ आई एम सो हैपी शीतल फिर एक बार मुझसे झूलने को थी कि मैंने उसे सख्ती से अलग किया और उसी सख्त लहजे में उसके पिता से पूछा तीन साल तक मद्रास में रहेगी और उसकी पढ़ाई का क्या होगा अरे भाई पढ़ने के लिए ही तो जा रही है बताया ना कि गहन प्रशिक्षण के लिए जा रही है वे बोले अरे वाह ये कोई पढ़ाई है अच्छा भला तो नाच लेती है अब और प्रशिक्षण लेकर क्या करेगी बी एम करके ही कोई क्या कर लेता है जरा इस बात पर तो गौर करो कि 810 लोगों ने फॉर्म भरे थे उनमें से केवल 10 को चुना गया है और उन 10 भाग्यशाली लोगों में तुम्हारी बिटिया भी एक है मेरे पतिदेव मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कब भरे गए थे फॉर्म किससे पूछ भरे गए थे आवेश से मेरा गला ही रून गया इतना एक्साइट क्यों हो रही हो इतना बड़ा कदम क्या वो अपने मन से उठाएगी मैंने भरवाया था और शायद तुम्हें बताया भी था। उनका जवाब था गलत मुझे बताया होता तो मैं कभी हां ना करती मैंने तो उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था ची मैं नहीं बनूंगी डॉक्टर मुझे बस चेरफाड़ जरा भी अच्छी नहीं लगती शीतल ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे उबकाई आ रही हो तुम्हें तो बस पैरों में घूंगरू बांधकर मटकना अच्छा लगता है मैंने उससे भी बुरा मुंह बनाकर कहा यह अच्छी जबरदस्ती है शीतल के पिता सहायता के लिए दौड़ पड़े अगर उसकी दिलचस्प मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है तो ना सही दुनिया में और भी तो विद्याएं हैं कि बस नाचना ही रह गया मैं बहुत गुस्से में थी पर मम्मा इसमें बुराई क्या है शीतल बोली देखो वे गंभीर होकर बोले बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद लादने के दिन अब लद गए अब हमें उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए और कैसे ध्यान रखा जाता है मैंने चिढ़कर कहा इसके लिए हमने ट्यूटर रखे महंगी पोशाकें सिलवाई रियाज के लिए टेप रिकॉर्डर खरीदा बच्चों के शौक के लिए हम कब पीछे हटे हैं बल्कि अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही करते रहे हैं पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि सब कुछ छोड़कर उसी में जुट जाओ रुपया भी फूंको और साल भी बिगाड़ो देखो शौक अपनी जगह है कैरियर अपनी जगह मैंने अपनी बात रखी डांस सिर्फ शीतल का शौक या हॉबी नहीं है कुसुम वह इसे अपना कैरियर बनाना चाहती है वे बोले वाह क्या बात है कल को उसकी शादी भी करनी है कि नहीं ये शादी की बात बीच में कहा से ले आई उन्होंने फिर भी संयत होकर कहा क्यों कुछ गलत कहा मैंने कल को लड़के वाले पूछेंगे तो अपने पास कुछ जवाब तो होना चाहिए कि नहीं कि यही कह देंगे कि साहब लड़की पढ़ी लिखी है बस नाचना जानती है वह क्या कहते हैं गहन प्रशिक्षण प्राप्त है बहुत अच्छा लगेगा ना यह कहते हुए मैं अब भी गुस्से में थी कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा मेरे पति देव बोले और इस बात को सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए तैयार होंगे मैं फिर भी प्रश्न पर प्रश्न पर किए जा रही थी। तुम्हें संदेह क्यों है? वे फिर भी संयत होकर जवाब दे रहे थे इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों की मनोवृत्ति को आपसे ज्यादा समझती हूँ मैं जानती हूं कि अपने को अत्याधुनिक कहने वाले युवक भी पत्नी को स्टेज पर नाचते नहीं देख सकते कला की प्रशंसा करना एक बात है कलाकार से शादी करना एकदम दूसरी शादी शादी शादी शीतल एकदम चीख पड़ी बंद करो मम्मा बोर हो गई हूं मैं तो क्या लड़की के कैरियर की यही एक आखिरी शर्त है शादी ओ गॉड हां यही आखिरी और अनिवार्य शर्त है मैंने कहा और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया मेरी प्रगतिशीलता का नकाब किसी ने फाड़ कर फेंक दिया और मुझे अब अपने चेहरे पर शर्म आ रही थी धन्यवाद